यम युपते शिव इति ब्रह्मे वेद बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्ति नैया अर्ह निथ जैन सासनरता कर्मेति मका सोयो दधा तो बांचित फलम त्रैलो क्या नाथो हरी श्रवसो कुबल मक्षनो रंजन मुरसो दाम वृंदबन तरुणीना मंडनमखिल हर जयति नम कमलना नम कमल मे नम कमल प नमस्ते कमल क्षण्रण विदा पूर्व जो वै वेद प्रयणोति तस्म तग्वे आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुरो वै शरण महम प्रपदे श्यामा श्याम प्रेम रस रसिक महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भय <laughs> साहब हमसे जूनियर हैं, छियासी वर्ष के नीचे वाले हैं फिर भी आप लोग इतना धीरे धीरे भगवान नाम संकीर्तन करते हैं अंतिम वस्तु तो यही होगी प्रारंभ भी यहीं से होगा और अंतिम भी यही होगी भिक्षुपाद प्रसारण न्याय होता है एक समझ लीजिए उसको एक भिखारी था नंगे पांव भिक्षा मांगता था जून का महीना पृथ्वी बहुत तपी हुई लू भी चल रही थी पसीना पसीना था तो एक गृहस्थ के घर के सामने खड़ा हो गया और उससे उसने कहा मैं आपके बरांडे में थोड़ी देर आराम कर सकता हूं बहुत तप रहा हूं वो भला आदमी था उसने कहा आइए आइये बैठिए उसने देखा आपके ड्राइंग रूम में बैठ सकता हूं थोड़ी देर उसमें एसी लगा है बैठ जाइए बेमनी से कहा मकान मालिक ने बिना जान पहचान का आदमी उसको ड्राइंग रूम में बिठाने के लिए जरा हिचे होती है बिठा दिया थोड़ा लेट जाऊ बहुत थक गया हूं लेट जाओ एक घंटा हुआ दो घंटा हुआ तो मकान मालिक ने जगाया उन्होंने कहा भाई तुम जाओ जहां से आए हो होने कहा साहब देखिए आप बहुत दिन रह लिए इस मकान में अब अतिथि सत्कार सीखिए और हमको अब रहने दीजिए ऐसे ही पहले जबान से भगवन नाम लेना होगा फिर आपके गुरुजी जी बताएंगे रूप ध्यान भी करो तो वो अंदर जाएगा भगवान नाम और अंदर बैठी है जो आपका मकान लिए हुए माया देवी उससे ये भगवान नाम कहेगा आप बहुत दिन रह चुकी अनाधिकाल से आप बैठी हैं इस मकान में अब आप बाहर जाइए हमको बैठने दीजिए और बस फिर आपका काम बन जाएगा तो भिक्षुपाद प्रसारण न्याय से भगवान नाम को ढंग से लेना चाहिए खुशी से लेना चाहिए जोर से लेना चाहिए उसमें इंद्रिय मन बुद्धि सब का सहयोग होना चाहिए ऐसे बेगारी समझ कर नहीं कि महाराज जी कह रहे हैं चलो हम भी रिपीट कर दें हा ये भगवान नाम ऐसा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इसी का कीर्तन करते हैं ये जो राधे नाम आप बोलते हैं श्री कृष्ण भी इसी का कीर्तन करते हैं जो गोविंद गोपाल आप बोलते हैं ये ब्रह्मा विष्णु शंकर सब यही कीर्तन करते हैं अस्तु बोलिए लाडली लाल की अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्म जीव माया इन तीन तत्वों के परिज्ञान से ही अज्ञान का अत्यंता भाव होगा और हमको हमारा लक्ष्य आत्यंतिक दुख निवृत्ति और दिव्यानंद की प्राप्ति होगी अतय भगवत तत्व पर ब्रह्म तत्व पर श्री कृष्ण तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि जिससे विश्व की उत्पत्ति हो और जिससे विश्व की रक्षा हो और जिसमें विश्व का लय हो वो भगवान कहलाता है यह काम और कोई नहीं कर सकता भगवत प्राप्त मायातीत आत्मा राम पूर्ण काम महापुरुष भी नहीं कर सकता इसके लिए भी निषेध है वेदांत में जगत व्यापार बर्जम और वेद में भी आपको बताया गया है यथो वायुमान भूतान जायंते परिषद शो काम है तो बहुस्याम श्याम प्रजा तस्मा तस्मात्मन आकाशा समूता स ईक्षत स ईक्षा चक्रे तद सईक्षत हे तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं क्यूँ वही सृष्टि करता है आप लोगों में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भगवान सृष्टि करता है ये बार बार कहा जा रहा है लेकिन भगवान तो चेतन है आनंदमय है ये सृष्टि तो जड़ और दुखमय ऐसा कैसे आदमी से घोड़ा नहीं पैदा होता घोड़े से गधा नहीं पैदा होता संसार में अरे भगवान से ऐसा संसार क्यों पैदा हुआ य तो वाहमान भूतान जायन्ते वेद कह रहा है जायंते अरे जायन्ते ऐसे कह दिया गया जायन्ते है नहीं क्यों लिए वेद कहता है सूर्या चंद्रम सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वी चातरिक्ष मथोस्व भागवत भी कहती है ससर जेदम सपूर्ववत दूसरे स्कंद के नौवें अध्याय का अड़तीसवा श्लोक अरे वेद कहता है तदात्मान स्वयं मकुरु तो तरियोपनिषद दूसरी बल्ली का सातवां अनुभाग वेदांत तो कहता है आत्मकृते है एक चार छब्बीस परिणाम एक चार सत्ताईस जगतो यो जगत चाचा भागवत अरे ये संसार भगवान ही है भगवान ने बनाया बनाया कुछ नहीं वही स्वयं आ गया है सामने पहले वो अव्यक्त था अव्यक्त हो गया सर्वेशाम भावार्थो वस्तु तत्रापि भगवान कृष्ण किमत वस्तु रूप ब्रह्मा ने कहा था दसम स्कंद के चौदाहवे अध्याय का सत्तावनवा श्लोक सभी कार्य अपने कारण में लीन होते हैं ये सृष्टि जो कार्य है जैसे पृथ्वी है ये जल में जल तेज में तेज वायु में वायु आकाश में आकाश अहंकार में अहंकार महान में महान प्रकृति में प्रकृति भगवान में लीन हो गई इसी प्रकार प्रकट हुआ है संसार तो भगवान के अतिरिक्त है क्या द्रव्यम कर्म च कालश्च जीव एव च परो ब्रह्म नचान्योस्ती तत्पता भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं भागवत दूसरे स्कंद के पांचवें अध्याय का चौदाहवा श्लोक कहता है ना न ईशाद ईशावा का पहला मंत्र श्वेता चतरोपनिषद सर्वम पुरुष पुरुषे वेदम भूतम भव्यम भवच भागवत वासुदेव सर्वमित समात्मा सुदुर्लभ गीता सब भगवान है देखो मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि भगवान और जीव और माया ये तीन तत्व है हाँ। लेकिन ये तीन एक है क्यों इसलिए कि जीव और माया ये भगवान की शक्ति है भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धि गीता कहती है ना सात चार सात पांच विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता तथा परा विष्णु पुराण छ सात इकसठ ये दोनों शक्ति है तो शक्ति और शक्तिमान एक होता है शक्ति शक्तिमान से पृथक अपना अस्तित्व नहीं रख सकती जैसे आग है आग की शक्ति क्या जलाना प्रकाश करना अब जलाना और प्रकाश करना ये शक्ति जो आग की है आग से पृथक नहीं रह सकती आग में ही रहेगी जीव का जीवत् भगवान से ही है उसके अंडर में है वो नियामक है शासक है शक्ति दाता है केनो कहता है नाचा नैन बाग्युद्य तदेव ब्रह्मत्व विद्धि जन मनसा न मनुते जुषा न पश्यतीोत्रेण न श्रृणोति याणे न प्राणति वो शक्ति दाता है जीव की हैसियत क्या है और फिर माया तो जड़ है वो बिचारी क्या करेगी कहा रहेगी जत प्रतियेत न प्रतियेत चात्मनी दो नौ तैतीस भागवत तू ये संसार तीन का मिक्सचर है ना इस संसार में हम लोग हैं जीव है ये दो प्रकार के हैं चर अचर ठीक है एक से एक अच्छे होते हैं जीव पत्थर वगैरह से वृक्ष वगैरह अच्छे हैं वृक्ष वगैरह से पशु पक्षी अच्छे हैं पशु पक्षी से मनुष्य अच्छे हैं और मनुष्यों में भी ब्राह्मण ब्राह्मणे स्वपेद भागवत ब्राह्मणों में भी जो वेद को जानने वाला है और फिर उसके बाद अर्थज्ञो जो अर्थ को जाने वो वेद के जानने वाले से भी श्रेष्ठ है हमारे देश में आजकल वेद मंत्र को पाठशालाओं में रटा देते हैं रट लेते हैं अर्थ अर्थ नहीं जानते बिचारे रुद्राष्टाध्यायी रट डालते हैं और ना सब विद्यार्थी बैठ के कर सहजरा छा बेवरो ऐसे गा देंगे मतलब नहीं जानते उन वेद मंत्रों का और सही सही उच्चारण भी नहीं जानते क्योंकि वेद मंत्रों में स्वर होते हैं उदात अनुदात स्वरित तो वेद के जानने वालों में भी अर्थक्य श्रेष्ठ अवर्थ ज्ञात संशय अच्छेता और अर्थ जानने वालों में भी वो श्रेष्ठ है जो उसके डाउट को निकाल सके इतना ज्ञान हो वेद का और उनमें भी वो श्रेष्ठ है जो वेद के अनुसार चल रहे हो प्रैक्टिकल और उनमें भी वे श्रेष्ठ है जो भगवान की निष्काम भक्ति करते हो वो अंतिम है रामायण में भी कहा है नीन महद्विज द्विज मह श्रुतिधारी तीन मह निगम धर्म अनुसारी तीन महापुनि पुन विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञानते प्रिय अति विज्ञानी सबते अतिशय प्रिय मोहिदासा अंतिम दर्जा ये सारे जीव चराचर उन्हीं के शक्ति है अंश है अंश अंशी शक्ति शक्तिमान एक होता है और माया तो जड़ है वो कहा जाएगी बेचारी और भगवान इस संसार में व्याप्त हो गया वेद कहता है ना न च तदेव च तदनुप्रविश्य च निरुक्त विज्ञानम चा विज्ञान सत्यं च सत्यम भवत् यदि यदिदिंच तो तीन का मिक्सचर संसार और अगर प्रलय हो गया भगवान अकेले बचे प्रलय में कौन बचा केवल भगवान अहमेवा समय वाग्रे नान्य सदस पश्चाद यदिच यो वशिष्येत सोस्म्य हम दूसरे स्कंद के नौवे अध्याय का बत्तीसवा श्लोक जो है ये भी मैं हूं और पहले भी केवल मैं था जो बचेगा अंत में वो भी मैं हू भगवान कह रहे हैं मत परतरम किंचित नान्य दस्ती धनंजय मुझसे पृथक या परे कुछ नहीं है सब कुछ मैं हूं तो क्यों जी भगवान ने ये संसार प्रकट किया है हा जैसे पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया वैषम में घिन्ने न सापेक्षत्वा तथा चर्शयत वेद व्यास का वेदांत कह रहा है दो एक चौतीस विषमता भगवान के ऊपर मत लादना कि एक को पशु बना दिया एक को मनुष्य बना दिया मनुष्यों में भी एक को सुंदर एक को क्रूप एक को ब्राह्मण एक को क्षत्रिय सबको अलग अलग ढंग का क्यों बनाया सब एक सा बनाते जैसे सृष्टि के प्रलय के समय लोगों की स्थिति थी वैसे ही बनाया है अपनी ओर से प्लस माइनस नहीं किया न कर्मा विभागा चेन न अनादित ब्रह्म सूत्र दो एक पैतीस वेदों में एक मंत्र है बड़ा भ्रामक एस एव साधु कर्म करयती तम और ऐस एव असाधु कर्म कारयती तम कौशिक उपनिषद तीसरे अध्याय का नौवां मंत्र कि भगवान ही अच्छा कर्म कराते हैं जिसको ऊपर उठाना होता है उससे और जिसको नीचे गिराना होता है उससे खराब कर्म कराते हैं पाप कराते हैं हा? आप लोग रामायण में पढ़ते हैं ना पूरा प्रेरक रघुवंश विभूषण साबही नचावत राम गोसाई हा गीता कहती है नीश्वर सर्वभूता नाम हृदय से उर्जुन तिष्ट भ्राम सर्वभूता यंत्रारूढ़ानी माया अंदर बैठकर भगवान घुमाते हैं जैसा वैसे ही मनुष्य घूम रहा है बेचारा कबीर दास ने कहा जो करे सो हर करे हो कबीर कबीर ओ सोई जो राम रच रा खा वो सब रच रखा है राम ने पहले सो ऐसे हो रहा है हम क्या करें अब तो आजादी हो गई खूब पाप किए जाओ और कह दो क्यों राम ने रच रखा है पहले से कि तुम बेटा संसार में जाके पाप ही पाप करोगे ऐसा नहीं है पर आते है ये ब्रह्म सूत्र है दो तीन चालीस लेकिन कृत प्रयत्नापेक्ष विहित प्रतिशिधा बै अर्थ्यादिव्य दो तीन इकतालीस ब्रह्म सूत्र ये कहता है भगवान कर्म कराते नहीं ऐसा कहा जाता है कराते हैं दो प्रकार का करता होता है भगवान प्रयोजक करता है और जीव प्रयोज करता है यानी भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं लेकिन क्या कर्म करे ये जीव पर छोड़ देते हैं स्वतंत्र क्रियमाण वही कृतो भगवता विदा कर्म करने में जीव स्वतंत्र है फल भोगने में परतंत्र है कैसे देखो वृष्टि होती है पानी बरसता है ना? क्यों जी यहां तो पहले ये पेड़ नहीं थे कहा से आ गए ओह अब तुमको नहीं मालूम बरसात आ गई है पानी बरसा तो ये सब पेड़ यहां से पैदा हो गए पानी बरसने से हुआ तो क्यों जी ये जो पानी बरसता है इससे पेड़ पैदा हो जाते हैं पहाड़ों पर बिना लगाए तो ये कैसा पानी है कि कहीं बबूल का पेड़ होता है कोई आम का पेड़ होता है कोई फल बढ़िया वाला कोई खराब वाला एक पेड़ ऐसा भी होता है उसको बिच्छू पेड़ कहते हैं एक बार हम रानी खेत में थे और यहां से प्रकाशानंद गए अपना कैमरा लेके नया नया उनका शानदार कैमरा था तो हमको कहीं यहां खड़ा करें कहीं वहां खड़ा करें एक वो बिच्छू घास थी बहुत सारी वहां कहे यहां खड़े हो जाइए खड़े हो गए हम ऐसे बनजान पहने हुए ऐसे हाथ करके ऐसे हाथ कीजिए ऐसे हाथ किया वो घास जो लगी हमारे तो जैसे बिच्छू डंक मारता है ऐसे दर्द होता है उस घास से ऐसा पेड़ उसका नाम रख दिया है बिच्छू घास पानी कैसा है जो ऐसे ऐसे, ऐसे अलग प्रकार के वृक्ष पैदा करता है हा पानी कारण है लेकिन केवल पानी कारण नहीं है बीज सब अलग अलग होते हैं पानी तो एक सा बरसता है सब जगह लेकिन जैसा बीज है वैसा पेड़ पैदा होता है अच्छा गधे की अकल से समझिए ये बिजली आपको पावर हाउस ने दे दी है अब इस बिजली का क्या उपयोग कीजिए यह आप पर निर्भर है ए सी लगवाइए पंखा लगवाइए या गरम कीजिए कमरा और नहीं तो आत्महत्या करने की इच्छा हो, हो तो नंगा तार पकड़ लीजिए इस बात के ऊपर निर्भर है ये बिजली वाला बिजली न दिए होता तो हमारा बेटा न मरता बेटा आत्महत्या कर रहा है वो हाई स्कूल में फेल हो गया है बिजली वाला क्या करे नदी बह रही है एक आदमी नहाता है एक आदमी डूब मरता है उसमें उसका उपयोग हमारे हाथ में है तो भगवान हमको का नाक मुंह मन बुद्धि सब में कर्म करने की शक्ति देते हैं हम क्या कर्म करें यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा संतों के द्वारा समझ बूझ सही काम करें तो सही फल मिलेगा पुण्य पुन्ने न पुण्यम लोकम न अति पापे न पापम उभा में मनुष्य लोकम प्रश्नोपनिषद तीन सात अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा खराब कर्म करेंगे खराब फल मिलेगा ये कर्म करने का अधिकार हमको है जीव को है ये प्रयोज्य करता है इसलिए ये दोष न लगाइए कि अलग अलग क्यों भगवान ने भगवान ने कुछ नहीं बनाया भगवान ने तो जैसा पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा टेस्ट मैच पांच दिन का होता है आज खेल के अंत में जो आउट हो गया जो खेल रहा है जो जहां खड़ा है कल जब खेल शुरू होगा तो वही आज के आखिर वाली स्थिति से शुरू होगा जो आउट आज हो चुका है वो आउट कल भी रहेगा आज किसी ने अट्ठानबे रन बनाया है तो कल वो नाइनटी नाइन वाला बनाएगा ऐसे ही महाप्रलय के समान जो जीवों की अवस्था थी उसी अवस्था में जीवों को खड़ा कर दिया भगवान ने अपनी ओर से कुछ प्लस माइनस नहीं किया ना दत्ते पापम न कश्य विभु भगवान कुछ नहीं करते वो तो फल देते हैं आप जो करेंगे उसे वो फल देंगे जो जस कर ई सो तस फल चाखा सुकर्म फल बुमान। कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई ये तो ठीक है लेकिन ये जड़ संसार चेतन बहुत चेतन भगवान से पैदा हुआ है खटकता, है खटकता है खटकता अरे तुम्हारा शरीर चेतन है मनुष्य का पशु का हाँ, इस चेतन से बाल पैदा हुए हैं हाँ, तो बाल जड़ है कि चेतन हा एक लड़का सो रहा था दूसरे लड़के ने चुटिया काट दिया उसको पता नहीं चला और काट के वो चुपचाप चला गया सबेरा हुआ ओ हो उसने हल्ला मचा ये किसने काटा किसने काटा सब चुप है आ, बड़े बदमाश बच्चे हैं काट देते हैं देखो चेतन शरीर से जड़ बाल पैदा हुआ तो वेद में एक मंत्र बना दिया यथोर्ण ना गृहणते चथा पृथिव्या मौषय संभव यहा पुरुषा के केशलोमी तथा क्षरा संभवतीह विश्व मुंडकोपनिषद एक एक साथ पहले मुंडक के पहले खंड का सातवा मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि जैसे पानी बरसने से अनेक प्रकार के पेड़ पैदा हो जाते हैं जैसे पुरुषों से चेतन शरीर से जड़ बाल पैदा हो जाते हैं ऐसे ही महाचेतन भगवान से उनकी जड़ माया शक्ति के द्वारा ये पृथ्वी आदि जड़ तत्व पैदा हुए हैं इसमें आश्चर्य क्या अरे देखो एक नाखून होता है एक नाखून ऐसा होता है जड़ एक नाखून होता है चेतन कमाल है एक ही नाखून दो प्रकार का है एक नाखून तो ऐसा होता है आप आराम से काट देते हैं बातें भी करते रहते हैं लेकिन काटते काटते अगर दूसरा वाला नाखून कट गया तो चिल्लाते हैं आप जड़ नाखून और चेतन नाखून दोनों एक ही जगह हैं और दोनों शरीर से निकले हैं कोई बाहर से चिपकाया हुआ नहीं है तो जब आपके शरीर में ये सब आश्चर्य है तो भगवान की सृष्टि में आप क्या आश्चर्य करते हैं वो तो करतु मकर्तु, मन न था समर्थ है जो चाहे करे जो चाहे न करे जो चाहे उल्टा करे उल्टा हा सब के लिए नियम बनाया भगवान ने देखो जी प्रकाश भी हो और आंख भी ठीक हो तो सामान दिखाई पड़ेगा जहा सामान है वहां प्रकाश हो और तुम्हारी आंख भी ठीक हो दोनों शर्तें हैं और अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ेगा कितनी बढ़िया आंख हो तुम्हारी लेकिन एक ऐसा भी जीव बना दिया उल्लू, इसको रात में अब बढ़िया दिखाई पड़ता है और दिन में नहीं दिखाई पड़ता ए उल्टा हो गया अरे कितनी उल्टी सृष्टि हो रही है संसार में हमारे बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य हर साल हजारों सारी दुनिया में पानी में डूब के मरते हैं नदियों में समुद्र में और मछली वही पैदा होती है वहीं मरती है वो तो पानी में डूब के नहीं मरती हा कहा कमा ले उसके लिए सब रियायत है एक एक जीव में कितना कितना आश्चर्य है जहां मनुष्य की पहुंच नहीं है हमारे मिलिट्री वाले पुलिस वाले कुत्ता लेके चलते हैं कुत्ता ये क्या करेगा ये सूख के बताएगा कि डकैत किधर से कहा से गया है कुत्ता बताएगा और तुम मनुष्य नहीं बता सकते नहीं ये हमारी नाक में ये कमाल नहीं है ये भगवान ने कुत्ते को दिया है कमाल ह मनुष्य को तो कुछ विशेष दिया ही नहीं सुंदरता भी नहीं दी मनुष्य को भगवान ने कोई आदमी सुंदर होता है तो उसके एग्जाम्पल दी जाती है पशु पक्षी से हा? इसकी आंख कैसी है हिरण की सही आंख है कमल की सी आंख है इसकी नाक कैसी है तोते की सी नाक है इसकी गर्दन कैसी है कबूतर शरी की गर्दन है इसकी कमर कैसी है शेर शरी की कमर है इसकी बाणी कैसी है कोयल शरी की है मोर शरी की है ए? यानी हम पशु पक्षी से भी बदतर तो भगवान की सृष्टि में कोई आश्चर्य नहीं है हमारे ही शरीर में तमाम आश्चर्य भरा पड़ा है मां के पेट में रज वीर से इतना बड़ा शरीर बन जाए आख नाक कान मुख हड्डियां नसें मन बुद्धि सब बन जाए कोई बनाने वाला नहीं अब उल्टे हम पड़े रहे नौ महीने मरे नहीं पैदा होने के बाद जरा एक महीने उल्टा कर दो किसी को आ, पैदा होते ही मां के अस्तन में दूध वाह क्या भगवान की दया है देखो एक फूल गुलाब का आ, जिस वृक्ष में ये फूल बनाया है उस वृक्ष की क्या बात है बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप हाँ। दूसरे दिन उसी गुलाब का कांटा दे दो उसको कांटा होता है गुलाब में काटा ये उसी पेड़ का है जिसका वो फूल था हाँ उसी का है हाँ? कमाल है क्या ब्रह्मा भगवान का कमाल है उसी पेड़ में कांटे उसी में फूल यानी एक तो भगवान का गोलोक जहा लीलाए अलौकिक आनंदमय और एक ये मायालोक लोक जहा रोना रोना रोना, रोना चौबीस घंटे टेंशन पति खैर पति सुंदर कुरु बुद्धिमान मूर्ख सब रो रहे हैं सेंट सेंट लोग आ, अरे बड़ा आदमी है प्राइम मिनिस्टर है अरे प्राइम मिनिस्टर है तो क्या इसकी मुसीबत है बेचारे की इसके बच्चे भी बाजार में नहीं जा सकते अकेले कहीं खेलने भी नहीं जा सकता बेचारा चारों ओर से पुलिस घेरे हुए है इसको ये बिचारा बड़ा होके क्या सोचेगा मन में हमको खेलने नहीं दिया क्यों प्राइम मिनिस्टर के लड़के थे इसलिए कोई मार न डाले हर समय डर हर समय भय तो फिर भी मार दिए जाते हैं लोग बड़ी बड़ी सुरक्षा में भी तो कोई आश्चर्य नहीं है भगवान की सृष्टि में लेकिन इतनी विचित्र सृष्टि के बारे में हाँ शंकराचार्य कहते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा संभाल के बुद्धि को शंकराचार्य के यहां आभास बाद परिच्छेद बाद बाद, बिंब प्रतिबिंब बाद दृष्टि सृष्टि बाद अनेक बाद पैदा हो गए शंकराचार्य के अद्वैत बाद में एक चिन्ह मात्र है इनका ब्रह्म कहते हैं हमारा ब्रह्म चिन्ह मात्र है केवल लाइट स्वरूप और लाइट भी दिखाई नहीं पड़ती और उसके कोई शरीर नहीं रूप नहीं अवयव नहीं वो कुछ करता धरता नहीं अच्छा अब परिच्छेद बात सुनो थोड़ा सा वो ब्रह्म विद्या से आश्रित हो गया तो ईश्वर बन गया अविद्या के आश्रित हो गया तो जीव बन गया हम लोग अविद्या से आश्रित है और ईश्वर जो है वो विद्या से आश्रित है तो सृष्टि जो हो, करत होती है वेद कह रहा है बार बार तो हम कैसे काटें हमारा ब्रह्म सृष्टि नहीं करता वो जो विद्या से आश्रित ईश्वर हो जाता है तब वो सृष्टि करता है हा तो क्यों जी जरा हमको एक बात समझा दीजिए ब्रह्म अकेला था हा एक मेवा द्वितीय ब्रह्म नेहना नास्तिक एक ब्रह्म था दूसरा कुछ नहीं था ना कुछ नहीं था ये विद्या कहां से आ गई अविद्या कहां से आ गई और अगर आ गई तो ज्ञान स्वरूप आप कहते हैं ब्रह्म को हा उसके ऊपर हाबी कैसे हो गई है अविद्या और विद्या और अगर हो सकती है हाबी हमको जीव बना देती है अविद्या तो हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अगर शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म बन जाएंगे तो फिर एक दिन वह अविद्या हाँ हो जाएगी हमारे ऊपर अभी तक तो हम ये समझते हैं कि सदा पश्यंत सूरया तद विष्णु परम पदम सुबानोपनिषद सदा के लिए जीव आनंदमय हो जाएगा मायातीत हो जाएगा भगवत प्राप्ति के बाद और अगर ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फिर अविद्या आ सकती है और ये अविद्या में ब्रह्म घुसा या ब्रह्म में अविद्या घुसी दोनों असंभव है क्योंकि ब्रह्म तो एक तो उसके अवयव नहीं आकर्ता है एक सत्ता मात्र है और उस पर किसी का अधिकार हो कैसे दूसरा कोई है ही नहीं एक है उनका बिंब प्रतिबिंब बाद वो कहते हैं ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो ईश्वर बन गया और ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ा तो जीव बन गया एक अद्वैती ऐसा कहते हैं दूसरे अद्वैती कहते हैं नहीं ब्रह्म ही का प्रतिबिंब ईश्वर भी है और ब्रह्म ही का प्रतिबिंब जीव भी है नंबर एक जब ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं तो प्रतिबिंब किस पर पड़ गया नंबर दो प्रतिबिंब जो होता है साकार का साकार पर पड़ता है प्रतिबिंब साकार वस्तु का प्रतिबिंब साकार वस्तु पर पड़ता है जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है या शीशे में पड़ता है आपका प्रतिबिंब तो शीशा भी साकार आपका मुख भी साकार ये आकाश है खाली इसका प्रतिबिंब तो होता नहीं तो ऐसे ही निराकार ब्रह्म है उसका प्रतिबिंब कैसे आ गया कहा से आ गया और पड़ा किसके ऊपर प्रतिबिंब जब उसके सिवा कोई था ही नहीं ये अहंकार अंतःकरण, अंतःकरण कहां से आ गया जी भगवान आपका जो ब्रह्म है वो करता नहीं है नहीं आ करता है हा और उसका प्रतिबिंब ईश्वर करता हो गया सृष्टि का जब कारण नहीं है करता तो कार्य करता कैसे हो गया सब पहली आत्मा या परमात्मा जिसे आप ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म अ करता है और सृष्टि का कार्य ब्रह्म करता है तो निराकार ब्रह्म सोचता भी है क्या नहीं तो फिर क्यों कहा वेद ने स ईक्षत सीक्षान चक्रे साइत छत उसने सोचा उसने देखा उसने मुस्कुराया तो सगुण साकार था तभी तो ये सब क्रियाएं हुई अगर वो खाली ब्रह्म था सृष्टि के पहले तो सृष्टि करने में सोचा क्या सोचा सा एकाकी नरमते अकेले मन नहीं लगा है मन भी है आप तो कहते हैं अकता है उसके मन मन कुछ नहीं है ब्रह्म के और बेद तो कहता है सा एकाकी नरमते न रमते सद्वितीय इच्छा किया उसके इच्छा भी होती है तो सगुण साकार नहीं है तो इच्छा कैसे करेगा वो? साइम में वात्मान ये क्रिया भी करने लगा हो तुम तो कहते हो अकर्ता है तथा पतिष्ठ पत्नीचा चा भवतम बृहदारण्य को उपनिषद एक चार तीन तो जो सोचता है सृष्टि के पहले देखता है उसके आंख भी है श्वास लेता है निश्चित में तद ऋेदो यजुर्वेद सामवेदो थर्वांग इतिहास पुराणम ये सब श्वास से निकले हैं पुराण पहले निकले हैं वेद बाद में निकले हैं मत्स्य पुराण में बताया है वेद व्यास ने पुराणम सर्वशास्त्रण ब्रह्मणा प्रथम स्मृतम अनातरंच भक्तेभ्यो वेदास्त भी निर्गता चारो वेद छ सब स्वास्थ्य निकले हैं वेद में प्रश्न किया गया कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्विदम विज्ञातम भवती मुंडकोपनिषद एक एक तीन तो उत्तर दिया दिदे वेदितव्य पराचै पराच तत्रा पर ऋग्वेदो युर्वेद सामवेदो थर्म बेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छो ज्योतिषम ये छे उपभेद तो छे चार दस पैदा हुए प्रकट हुए सभी निराकार ब्रह्म से कैसे प्रकट हो गए अस्तु वो भगवान सृष्टि करता है और ये जीव उसका अंश है उसकी शक्ति है भेदाभेद संबंध है जीव का ब्रह्म से तटस्थ शक्ति है और भगवान का दास है और माया जड़ शक्ति है उस भगवान को जान कर ही कोई जीव आनंदमय हो सकता है लेकिन उसको जानने के लिए शर्त है वो भी डिटेल में बताई गई शर्त की कर्म से भी काम नहीं बनेगा ज्ञान से भी नहीं बनेगा केवल भक्ति से ही काम बनेगा और उसमें शर्त बताई गई एक तो कामना रहित और एक निरंतर दो चीजें नारद जी कह रहे हैं हमारी भी सुन लो भाई हाँ बोलिए शान का महमाना नारद भक्ति दर्शन का सातवां सूत्र भक्ति में कामना नहीं करना होता गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम चौवनवा सूत्र अकाम्या सा देवी मीमांसा कामना न करना मोक्ष पर्यंत की कामना और निरंतर अंतकरण में भगवान को लाना निरंतर थोड़ी देर को भी गड़बड़ न होने पाए इसका अभ्यास करो उससे होगा और तीन प्रकार की भक्ति मैंने आपको बताई थी अब चार प्रकार की भक्ति आपको बता रहे हैं कपिल भगवान ने बताया है तीसरे स्कंद में सात्विक भक्ति राजस भक्ति तामस भक्ति निर्गुणा भक्ति बड़ा सुंदर निरूपण है भागवत ने अभी संध्या दंभम बाबा तीसरे अध्याय तीसरे स्कंद के उन्तीसवें अध्याय का आठवां श्लोक जिस व्यक्ति का लक्ष्य ऐसा हो हिंसा दूसरे को मार डालना पाखंड अनेक प्रकार की ये माइक दोष इसको लक्ष्य में रखकर जो भक्ति करे वो तामस भक्ति और विषयानि संश ऐश्वर्य तीसरे के स्कतीसवे अध्याय का नौवां श्लोक जो संसारी विषय भोग के सुख चाहता है स्वर्ग का सुख चाहता है अपनी प्रतिष्ठा चाहता है शास्त्रिया में वह परिश्रम परो जैसे वर्णाश्रम धर्म वाले रजोगुणी हैं और कर्म निर्हार मुद्द्य परस्म वा तदर्पण जो कर्म बंधन काटने के लिए पाप को नष्ट करने के लिए भगवान को अर्पित करके कर्म करते हैं ये सात्विक भक्ति है लेकिन ये तीनों माइक भक्ति है और निर्गुणा भक्ति क्या है मदगुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहाशय मनोगतिर विच्छिन्ना यथा गंगा भू सोम बुधौ तीसरेस्कंद के उन्तीसमें अध्याय का श्लोक तो लक्षण भक्ति योगुण से ही उदाह क व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम तीसरे स्कंद के उन्तीसमें अध्याय का बारहवा श्लोक अर्थात निरंतर एक शर्त निष्काम दूसरी शर्त अन्य ये तीसरी शर्त आ गई अब अव्यवहिता माने अन्य अन्य में मन का अटाइटमेंट न होने पाए शर्त भी है भक्ति में कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश दिया अन्य नाम त्यागो अनन्यता नारद जी ने अपने ग्रंथ में एक सूत्र बना दिया इसके लिए अन्य का आश्रय छोड़ दो केवल श्री कृष्ण का आश्रय लो इसका नाम अन्यता अन्य क्या है वही चार धर्म अर्थ काम मोक वो कपिल का बताया हुआ तामस राजस सात्विक या दो कह तू भुक्ति मुक्ति या यूं कह तू श्री कृष्ण को छोड़कर जो बचा वो क्या बचा एक माया या माइक माइक वस्तु माइक व्यक्ति दो ही चीज तो होगी माइक हम लोग माइक व्यक्ति हैं माया के अंडर में तो माइक व्यक्ति में मन का अटैचमेंट ना होने पाए वो देवता भी माइक है वहां भी मन का अटैचमेंट न हो इंद्र वगैरह में या देवव्रता देवान पितरीन जानती पितृव्रता यान्ति जाति भूतेज्याम गीता नौ पच्चीस अगर देवताओं की भक्ति करोगे वहां मन जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा जिसमें मन का अटैचमेंट करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी बड़े से बड़ों को कोई भी हो जीवन मुक्त भरत को हिरण बनना पड़ा मरते समय हिरण में मन चला गया मत मामा केवल मेरे भक्त मुझको प्राप्त करते हैं बाकी सब सात्विक राजस तामस जिसमें मन का अटैचमेंट करोगे वही जाओगे यदा हे वै तस्मि धर्मंतरं कुरुते अथतस्य तस् भयम भवती उपनिषद 0.1 परसेंट भी मन न जाए न चलती भगवत पदार मिंदालव निविशार्दी तो अब आपके सामने इतनी चीजें आ गई निष्काम नंबर एक निरंतर नंबर दो अन्य नंबर तीन और श्री कृष्ण में ही प्रेम हो तो आप लोग ये न सोचे कि संसार में तो हम अपनी मम्मी से भी प्यार करते हैं बिटिया से भी और बीबी से भी कोई एतराज नहीं करता ऐ हम प्यार करते हो हम तुम्हारी मां है हा हाँ, मम्मी तो अपनी बीबी को क्यों प्यार करते हो तुम्हारे हृदय में हम अकेले रहेंगे अरे मम्मी ऐसे कैसे होगा ऐ, होगा नहीं होगा तो फिर मैं नहीं रहूंगी ऐसे किसी माँ ने कहा आज तक <laughs> अपनी बिटिया को भी रखे हो मन में विदा हुई तो रो रहे थे ऐ नहीं होगा हम अकेले रहेंगे अपने पापा से भी करते हो प्यार ऐसा कोई नहीं कहता कि भगवान क्यों ऐसा कहते हैं कि मेरे सिवा और कोई ना आवे वरना हम चले ये आप सोच सकते हैं लेकिन ये आपकी नादानी है भोलापन है ऐसा नहीं है कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की